श्रावण मास महात्म चतुर्थोध्याय धारणापारणा मसोपवास व्रत और रुद्रवर्ती व्रत वर्णन में सुगंधा का आख्यान ईश्वर उवाच सनत्कुमर वक्षा धारणा पारणा व्रत पुण्याहम वाचिएत पूर्व आरभ्य प्रतिप्दीन संकल्पन मम धारणा एकस्मिन् प्रीत धारणात एक चत्था परे उपवासो चथा पर उपवासोधारण सारण जीवन समाप्ते मासि से चै क्या व्रती ईश्वर बोले सनत्कुमर आज मैं धारण पारण व्रत का वर्णन करूंगा। प्रतिपदा के दिन से आरंभ करके सर्वप्रथम पुण्यावाचन कराना चाहिए इसके बाद मेरी प्रसन्नता के लिए धारण पारण व्रत का संकल्प करना चाहिए एक दिन धारण व्रत करे और दूसरे दिन पारण व्रत करे धारण में उपवास और पारण में भोजन होता है मास के समाप्त होने पर व्रती को इसका उद्यापन भी करना चाहिए समाप्ते श्रावणे मासी पुण्याह कार्येदुरा आचार्य वर्यत्पाब्राह्मण से मानद पारवतीशंकर प्रतिमा स्वर्ण निर्ता पूर्णकुंभे संस्थाप्य पूज्य निधिभक्ति रात्रो जागरण कुराणश्रवणादि उद्यापन के लिए श्रावण मास के समाप्त होने पर सबसे पहले पुण्या वाचन कराना चाहिए इसके बाद हे मानद आचार्य तथा अन्य ब्राह्मणों का वरण करना चाहिए तत्पश्चात पार्वती तथा शिव की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा को जल से भरे हुए कुंभ पर स्थापित कर रात में भक्त पूर्वक पूजन करना चाहिए और पुराण श्रवण आदि के साथ रात भर जागरण करना चाहिए प्रातः प्रातरग्ने सधा होवम कुथाधि त्रंबक मंत्रेण जुहियाल तथा शिवगात्री जुहिया सदक्षण मंत्रेण पाय जुहुआ तथर्णाहुति तुवा होमशेषम स ब्राह्मणा भोजय पश्चाद आचार्यं चूजेत महाभाग ब्रम्लाठक नृत्यनाथ सन्देहस्तुम्रत प्रातः काल स्थापन करके विधिपूर्वक होम करना चाहिए त्र्यंबक इस मंत्र से तिलिश्रित भात की आहुति डालनी चाहिए उसी प्रकार शिव गायत्री मंत्र से घृत मिश्रित भात की आहुति डालें और पुनः संरक्षर मंत्र से खीर की आहुति प्रदान करें तदनंतर पूर्ण आहुति दे होम शेष का समापन करना चाहिए और बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा आचार्य की पूजा करनी चाहिए हे महाभाग इस प्रकार से उद्यापन संपन्न करके मनुष्य ब्रह्म आदि पातकों से मुक्त हो जाता है इसमें संदेह नहीं है अतएव इस महाव्रत को अवश्य करना चाहिए शुणुमासोपवास सेवणे विधिमादराद संकल्प ये तो प्रतिप्दिने प्रातव्रत मुं नारीषो वापि संह्यतात्माजिंद्रिय तथोर्चे मयां तो शंकर लोकशंक संपूजे ठोरसफी उपया उपचारे चैव ब्राह्मणा पूजिए च्रालाकार भोजयेच्च यथाशक्तिया प्रणिपत विसर्जे एवं मासोपवासस्तु मम प्रीति भवद हे मुने अब श्रावण में मासोपवास की विधि को आदरपूर्वक सुनिए प्रतिपदा के दिन प्रातः काल इस व्रत का संकल्प करें स्त्री हो या पुरुष मन तथा इंद्रियों की नियंत्रित करके इस व्रत को करें अमावस्या तिथि को लोक का कल्याण करने वाले वृसभद ध्वज शंकर की अर्चना पूजा षोरथ उपचारों से करें। तदनंतर अपने सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र तथा अलंकार आदि से ब्राह्मणों का पूजन करें उन्हें भोजन कराए तथा प्रणाम करके विदा करे इस प्रकार से किया गया मासोपवास व्रत निरी प्रसन्नता कराने वाला होता है रुद्रवर्ती विधानमच संवि लक्ष्य संख्य तृणुस्वावश तो भूत सर्विद्धिकरण कािरादराद वर्तस्ता रुद्रवर्ती संज्ञा प्रीतिकमा हे सनक कुमार मनुष्यों को सभी सिद्धियां प्रदान करने वाले लक्ष्य संख्या परिमित रुद्रवर्ती व्रत के विधान को सावधान होकर सुनिए अत्यंत आदरपूर्वक कपास के ग्यारह तंतुओं से बत्तियां बनानी चाहिए वे रुद्रवर्ती नाम वाली बत्तियां मुझे प्रसन्न करने वाली हैं श्रावणसाद्य दिवसे संकल्प विधपूर्वकम देवेव महादेव लक्ष्यवर्तीराधरा नीराजया गौरीश्रावणे मासी भक्ति पूजय प्रतिदिन वर्ती सहस्रशह नीराज दंने सहस्राणी सप्तति अथवा प्रत्यम द्र जमाद चरमे दिने द सहस्रारयोदश एक दिने वक्ष सुना बहुना मम वलभा पूजय श्रृण्वाच कथा ततः मैं श्रावण मास में भक्तिपूर्वक देवों के देव गौरीपति महादेव का इन एक लक्ष संख्या वाली बत्तियों से निराजन करूंगा इस प्रकार श्रावण मास के प्रथम दिन विधि पूर्वक संकल्प करके महीने भर प्रतिदिन शिव जी का पूजन कर एक हजार बत्तियों से निराजन करें और अंतिम दिन इकहत्तर हजार बत्तियों से निराजन करें अथवा प्रतिदिन तीन हजार बत्तियाँ आदरपूर्वक अर्पण करें और अंतिम दिन तेरह हजार बत्तियाँ समर्पित करें अथवा एक ही दिन सभी एक लाख बत्तियों को मेरे समक्ष जलाए प्रचुर मात्रा में घृत में भिंगोई जो स्निग्ध बत्तियाँ होती हैं वे मुझे प्रिय हैं तत्पश्चात मुझ विश्वेश्वर का पूजन करके कथाश्रवण करें सनत कुमार देव देव जगन्नाथ जगदानंद कारक व्रत सभा मे कृपा वध प्रभो कीर्ण व्रतमिद निधरुद्यापने कथम सनत कुमार बोले हे देव हे जगन्नाथ हे जगदानंद कारक कृपा करके आप मुझे इस व्रत का प्रभाव बताएं हे प्रभो इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया और इसकी उद्यापन में क्या विधि होती है ईश्वरवाच तुनुवैधात यने नृताम व्रत रुद्रवर्त्या महापुण्यम सर्वोपद्रोनाशनमीति सौभाग्यजन्म पुत्रपौत्र शंकर प्रीत जननम थिवलोकम परम पदम ईश्वर बोले हे ब्रह्मपुत्र व्रतों में उत्तम इस रुद्र रुद्रवर्ती व्रत के निश्चय में सावधान होकर सुनिए यह व्रत महापुण्य प्रद सभी उपद्रवों का नाश करने वाला प्रीति तथा सौभाग्य देने वाला पुत्र पौत्र समृद्धि प्रदान करने वाला व्रत करने वाले के प्रति शंकर जी की प्रीति उत्पन्न करने वाला और परम पद शिवलोक को देने वाला है रुद्रवर्ती साम नास्तीशुलोकेशुव्रत अत्रोदातीहास पुरातन चिप्रानद्याटे रम्ये पुरी उज्जयिनी शुभा तस्यामासे सुगंधाख्या स्त्रीशत सुंदरा तीनों लोगों में इस रुद्रव्रति के समान कोई उत्तम व्रत नहीं है इस संबंध में लोग यह प्राचीन दृष्टान देते हैं छिप्रा नदी के रम्य तट पर उजयनी नामक एक सुंदरी नगरी थी उस नगरी में सुगंधा नामक एक परम सुंदरी वारांगना थी तया शुल्क सुरते सुवर्ण शोके प्रतिविप्रासीता सुगंधया पुनः राजुत्र भूषा भृत्वा तो धिकृतास्तु सुगंधयां बहो लोका लुत सुगंधया उसने अपने साँस संसर्ग के लिए अत्यंत दुस्सह शुल्क निश्चित किया था एक सौ स्वर्ण मुद्रा देकर संसर्ग करने की शर्त उसने रखी थी यह सुगंधा ने युवकों तथा ब्राह्मणों को भ्रष्ट कर दिया था उसने राजाओं तथा राजकुमारों को नग्न करके उनके भूषण आदि लेकर उनका बहुत तिरस्कार किया था इस प्रकार उस सुगंधा ने बहुत लोगों को लूटा था देह सुगंधितम् रूपलावण्य तस्तुहंधे नोशम सुगंधि ऋपल व्यीनातिष्ठा धरा तले षत्रींसद्रागभाराण्रागा नाम। चायसत अनंताज कुशला गकमी नृत्यंभा सर्वा तर्जयतीसुरांगना गद्यार्च हंसाश्च वि पदे पदे उसके शरीर की सुगंध से कोशों भर का स्थान सुगंधित रहता था वह पृथ्वी तल पर रूप लावण्य और कांति की मानो निवास स्थली थी वह छह रागों और छत्तीस रागनियों के गायन में तथा उनके अन्य बहुत से भेदों की भी गान क्रिया में अत्यंत कुशल थी वह नृत्य में रंभा आदि देवांगनाओं को भी तिरस्कृत कर देती थी और अपने एक एक पग पर अपनी गति से हाथियों तथा हंसों का उपहास करती थी कामबाणा प्रेरियती कटाक्षत कदाचि सागता क्षिप्रा कौतिकाविष्टमान दर्श सा मनोरम न्याषि केचि ध्यान पर विप्राह केचि जप परानाशिवाचनेचित के प्रपूजरे मध्य वशिष्ठो हितया दृष्टो महामुनि किसी दिन वसुगंधा कटाक्षों तथा चालन के द्वारा काम बाणों को छोड़ती हुई क्रीड़ा करने के विचार से छिप्रा नदी के तट पर गई उसने ऋषियों के द्वारा सीवित मनोरम नदी को देखा वहाँ कई विप्र ध्यान में लगे हुए थे तथा कई जप में लीन थे कई शिवार्चन में रथ थे तथा कई विष्णु के पूजन में तल्लीन थे ए महामुने उसने उन ऋषियों के बीच विराजमान मुनि वशिष्ठ को देखा तस् धर्मे भगवत बुद्धि तदर्शनमहत विगता सा जीवने पि विशेष विशेषतः विनम्र कंधरा भूत प्रणिपत्य पुनः पुनः स्वकर्म परिहारा यपक्ष मनिपुंगव उनके दर्शन के प्रभाव से उसकी बुद्धि धर्म में प्रवृत्त हो गई जीवन तथा विशेष रूप से विषयों से उसकी विरक्ति हो गई वह अपना सिर झुकाकर बार बार मुनि को प्रणाम करके अपने पापों की निवृत्ति के लिए मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी से कहने लगी सुगंधो आच अनाथनाथ विप्रेन्द्र सर्विद्याशारद मैयानी सौ बूण्यपी तत्सर्व पापनाशाज उपाय ब्रोहि मे प्रभो सुगंधा बोली हे अनाथनाथ हे विप्रेन्द्र हे सर्वविद्या विचारद हे योगीस मैंने बहुत से पाप किए हैं अतः हे प्रभो उन समस्त पापों के नाश के लिए मुझे उपाय बताइए ईश्वर उतस्तया विप्रो वशिष्ठो मुनिरादरात तस्कर्म सो सोभ वत्सल ईश्वर बोले हे सनत कुमार उस सुगंधा के इस प्रकार कहने पर वे दीन वत्सल मुनि वशिष्ठ अपने ज्ञान दृष्टि से उसके कर्म को जानकर आदरपूर्वक कहने लगे वशिष्ठ उचन सुन स्वाविता पापस्य संचयः जाए तो पुण्य न तत्सर्व कथयामिते वशिष्ठ बोले तुम सावधान होकर सुनो जिस पुण्य से तुम्हारे पाप का पूर्ण रूप से नाश हो जाएगा वह सब मैं तुमसे अब कह रहा हूँ गछवाराण सिंह भद्रे ते श्लोकेत ग्वा करे व्रतम त्रैलोक्य दुर्लभम रुद्रवर्त्या महापुण्यम श्री प्रीति करम परम कृत् व्रतमिद भद्र हे पाशसेम हे भद्रे तीनों लोकों में विख्यात वाराणसी में जाओ वहाँ जाकर तीनों लोकों में दुर्लभ महान पुण्य देने वाले तथा शिव के लिए अत्यंत प्रीत कर रुद्रवर्ती नामक व्रत को उस क्षेत्र में करो हे भद्रे इस व्रत को करके तुम परम गति प्राप्त करोगे तत सात तत सा स शरीर तस्ंगे लय जय ईश्वर बोले तब उसने अपना धन लेकर थेवक तथा मित्र सहित काशी में जाकर वशिष्ठ के द्वारा बताए गए विधान के अनुसार व्रत किया इस प्रकार उस व्रत के प्रभाव से वह स उस शिवलिंग में विलीन हो गई एवं जाकुर नारी व्रत में दस्तु दुर्लभम यम जम चिंत काम दम तम, तम, तम, तम प्राप्त संशय हे सनत कुमार इस प्रकार जो स्त्री इस, इस परम दुर्लभ व्रत को करती है वह जिस जिस अभिष्ट पदार्थ की इच्छा करती है उसे निसंदेह प्राप्त करती है महात्म्युण माणिक्यवर्ती न सुब्रत व्रते ना सासा विप्रेन्द्र मदासन भागिरी जायते मत्रिया सा हीदात संव उद्यापन मथो वक्ष व्रत संपूर्ण हे तभी हे सुब्रत अब आप माणिक्यवर्तियों का महात्म सुनिए हे विप्रेंद्र उन माणिक्य व्रतियों के व्रत से स्त्री मेरे अर्ध आसन की अधिकारिणी हो जाती है और महाप्रलय पर्यंत वह मेरे लिए प्रिय रहती है अब मैं इस व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन का विधान बताऊंगा कल से स्थापय देवम उमया सहित शिवम सुवर्ण निर्मित रौप्य निर्मित विधिना पूजनम जागरण चरे ततः प्रभाते विमले स्नाद्यां विधानतः आचार्यम वर्यद्याजयश चांदी की बनी हुई नंदीश्वर की मूर्ति पर आसीन सुवर्ण में भगवान शिव की पार्वती सहित प्रतिमा को कलश पर स्थापित करना चाहिए और विधि के साथ पूजन करके रात्रि में जागरण करना चाहिए इसके बाद प्रातः काल नदी में निर्मल जल में विधिपूर्वक स्नान करके ग्यारह ब्राह्मणों सहित आचार्य का वरण करना चाहिए होम से प्रकर्तव्यो धृतपायकै रुद्रसून गाया मूलमंत्रे वा पुनः तथा पूर्णाहुति आचार्यादीपूजे तथका सदिप्रांसपत्सु भोजये देव ज्या कुकुरते नारी सर्वपाप प्रमुचते कथामुवा विधान स्थाप्य अश्वेद सहस्रशः फल निश्चित तत्पश्चात रुद्र सुप्त अथवा गायत्री से अथवा मूल मंत्र से घृत खीर और बिल्वपत्रों का होम करना चाहिए इसके बाद पूर्णाहुति होम करके आचार्य आदि की विधिवत पूजा करनी चाहिए और सपत्नी ग्यारह उत्तम विप्रों को भोजन कराना चाहिए हे सनत कुमार जो स्त्री इस प्रकार से व्रत करती है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाती है विधान पूर्वक कथा सुनकर स्थापित की गई समस्त सामग्री ब्राह्मण को दे देनी चाहिए इससे निश्चित रूप से हजार अश्वेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है ये श्री स्कंद पुराण ईश्वर सनत कुमार संवाद रावणमास महात् धारणापारनासोपवास रुद्रवर्ती कथनम नाम चतुर्थोध्याय